विक्रांत मनी मन सोच रहा था ये क्यों हो रहा है मेरे साथ क्यों मैं नैना को नहीं भूल पा रहा कहीं मैं नैना को प्यार तो नहीं करने लगा लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मैंने के बारे में ख्याल चल ही रहे थे कि अचानक से उसकी अदृश्य शक्ति का मैसेज आ गया आज के दिन उसका सक्सेस रेट मात्र इक्यासी ही था और उसे गिफ्ट में एक इनविजिबल ट्रेकिंग डिवाइस दिया गया था लेकिन ये क्या है आज सक्सेस रेट इतना कम कैसे हो गया आज तो उसने काफी बड़े बड़े काम किए थे मोनिका और जीनत को उस गुंडे उस्मान सुपारी से बचाया था और फिर उस्मान को पुलिस से पकड़वाया भी था तो फिर सक्सेस रेट इतना कम क्यों था कम से कम नब्बे तो होना ही चाहिए था इस बारे में थोड़ी देर तक विचार करने के बाद विक्रांत को लगा कि इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही उसने आज अच्छे काम किए थे लेकिन उसके साथ ही उसने कुछ खराब काम भी किए थे जिस वजह से उसका सक्सेस रेट उतना नहीं था आज उसने भले ही जीनत और मोनिका की मदद की थी लेकिन उसके बदले में उन्हें साथ में सोने के लिए भी तो कह दिया था और फिर वहां रेस्टोरेंट में उस मोटे आदमी को पैसे देकर नैना की कार पर टॉयलेट करने के लिए भी कह दिया था जिसकी वजह से वहाँ नैना को खतरा भी झेलना पड़ गया था ये सब अच्छी बात नहीं है विक्रांत को अच्छे और बुरे कर्मो में फर्क समझना होगा अगर वो अच्छा काम करता है सिर्फ तभी उसका सक्सेस रेट हाई रहता है अब विक्रांत की ये सारी बातें समझ में आ चुकी थी और अब वो आगे से इसका खास ख्याल रखेगा आगे वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का ध्यान देगा वैसे भी वक्त विक्रांत अदृश्य शक्ति द्वारा दी जाने वाली पहली के अगले ही वर्ड को जानना चाहता था अचानक उसे याद आया कि अभी उसने पहले दी गई पहली और वर्ड का भी विश्लेषण नहीं किया है पिछली बार उसे जो पहली दी गई थी उसमें उसे आग और पानी कोडवर्ड दिया गया था पानी का मतलब तो अब विक्रांत को अच्छे से पता था कि लड़की होता है पिछले दिन की शुरुआत ही उसके ब्यूरो चीफ मिताली को देखते हुए हुई थी उसके बाद फिर शाम को मोनिका और जीनत मिली और फिर रात में नैना को किस करने का मौका मिला था कुल मिलाकर एक दिन के भीतर ही वो कई सारी लड़कियों से मिल चुका था लेकिन आग दूसरे कीवर्ड आग का क्या मतलब हो सकता है अपने पिछले दिनों के बारे में सोचते हुए विक्रांत आग को किसी से रिलेट करने की कोशिश करने लगा अभी तक उसका सामना किसी भी ऐसे कोड वर्ड ऐसी नहीं हुआ था जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता हो इसलिए विक्रांत को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि आग का मतलब फैमिली से हो सकता है अभी तक उसे जो कोडवर्ड मिल चुके थे वो थे आग पानी झरना पहाड़ पृथ्वी तूफान नदी और चांद इन सब में से उसे अधिकतर के मतलब समझ आ चुके थे जैसे कि पहाड़ का मतलब उसके काम से था पानी का मतलब लड़की से था तूफान का मतलब विक्रांत के स्टेटस से था चंद्रमा का मतलब पैसे से था लेकिन अभी भी उसे कुछ शब्दों के मतलब समझने बाकी थे अभी तक जितने कोडवर्ड मिले थे उन्हें देखते हुए विक्रांत को लग रहा था कि शायद आग का मतलब फैमिली या फिर ट्रेंड से हो सकता था एक बात तो अब तक क्लियर हो चुकी थी कि ये जितने भी कोडवर्ड थे वो किसी न किसी से मिलने की बात करते थे जैसे अगर पानी कोडवर्ड मिला है तो इसका मतलब है की कि कि किसी लड़की से मुलाकात होने वाली है और फिर अगर पहाड़ है तो किसी ऐसे शख्स ऐसी मुलाकात होने वाली है जिससे काम आसान होने वाला है अब इस हिसाब से अपने पिछले दिनों के बारे में विक्रांत को एहसास हो रहा था कि आग का मतलब फ्रेंड ही है पिछले दिन उसने फोन पर अपने ही ऑफिस में काम करने वाले अतुल सिंह से बात की थी तो हो सकता है कि अतुल अब विक्रांत का नया दोस्त बनने वाला हो आज मैं पनवेल ब्रांच गया था और मीरा अग्रवाल के मर्डर केस को खत्म किया था उसके बदले में मुझे थोड़ा बहुत इनाम और पैसा भी मिलेगा इस तरह से अगर देखा जाए तो कोर्ड वर्ड में तूफान और चंद्रमा जैसे शब्द होने चाहिए थे इसके साथ ही आज इतफाक से मैंने रेस्टोरेंट के पास में रहने वाले उन स्म को भी पकड़वाया था फिर भी ये कोडवर्ड मुझे क्यों नहीं मिले अदृश्य शक्ति के दिए हुए कोडवर्ड के मतलब को समझना विक्रांत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से किस चीज का क्या मतलब निकाले इन कोडवर्ड के बारे में विक्रांत जितना ज्यादा सोचता था उतना ही कंफ्यूज होता जाता था लेकिन फिर भी वो हमेशा इनका मतलब निकालने के प्रयास में लगा रहता था यहां तक कि वो किताबों और इंटरनेट के माध्यम से भी इन शब्दों के अदृश्य अर्थ को जानने की कोशिश में लगा रहता था लेकिन अभी उसे पहले में दिए जाने वाले कोडवर्ड को पूरी तरह से समझने के लिए काफी मेहनत करना होगा कोडवर्ड के बारे में सोचकर विक्रांत का दिमाग खराब हो रहा था तो विक्रांत ने अब अपना दिमाग कहीं और ले जाने के लिए सिगरेट निकाल लिया और उसे जलाकर खींचने लगा जैसे ही विक्रांत ने एक पफ मारी तुरंत ही उसे जोर से खांसी आनी शुरू हो गई खाँसने की आवाज इतनी जोर की थी कि कमरे के बाहर मौजूद कुत्ते को भी आवाज जाने लगी वो भी विक्रांत के कमरे में दरवाजे पर आकर उछलकर अंदर का हाल जानने को बेताब हो रहा था खांसने के साथ ही विक्रांत को अदृश्य शक्ति की पहली सुनाई देने लगी इस बार उसे पहली द्वारा चंद्रमा और तूफान को दिया गया था तूफान के ऊपर चंद्रमा छा सकता है और शोरगुल को नहीं सुना जा सकता है लोगो के कान बादलों से ढक सकते हैं और सिर्फ अपने दिल से फैसला ले सकते हैं चंद्रमा और तूफान मतलब पैसा स्टेटस बढ़ेगा विक्रांत बहुत खुश हुआ उसके लेकिन पहली का क्या मतलब था यह उसे समझ नहीं, आ रहा था। को नहीं सुना जा सकता मतलब ये तो नहीं कह रहा है कि जब तूफान चांद तक पहुंच जाता है तो ये शोर नहीं करता है आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है अब तो विक्रांत के सिर में दर्द होने लगा था वो इन पहलियों को और कई वर्ड्स को जितना समझने की कोशिश करता था उसमें उतना ही उछलता जाता था एक बार कोई चीज समझ में आती तो अगली बार उसका मतलब कुछ और ही निकल जाता था अगर वो कॉपी पेन लेकर भी रखे और उसमें सब कुछ नोट करता जाए तो भी इन कोड वर्ड्स और इन पहेलियों के अर्थ को समझना बहुत मुश्किल था लेकिन एक बात तो यह भी थी कि अगर उसे इन पहलियों का अर्थ समझ में आने लग गया तो फिर वो आगे घटित होने वाली किसी भी घटना के बारे में पहले से ही जान जाएगा और फिर उस हिसाब से ही काम करेगा जिससे विक्रांत का सक्सेस रेट भी काफी अच्छा हो जाएगा इस वजह से विक्रांत को हमेशा इन पहलुओं के अर्थ को समझने की जरूरत है वो कैसे न कैसे करके इन्हें जरूर क्रैक करने की कोशिश करता रहेगा विक्रांत को हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई थी इसी बीच उसे किडनेपिंग केस का भी ख्याल आ गया अब वो वहां सुरंग से वापस आए लगभग 24 घंटे होने वाले हैं लेकिन अभी तक फॉरेंसिक टीम ने केस की कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजी है ऐसा क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सच में वहां सुरंग के भीतर से कुछ खास चीज मिली है कहीं फॉरेंसिक टीम वाले कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं हो सकता है की नैना सही कह रही हो इन्हीं के साथ विक्रांत की आंखे बंद हो गई और वो नींद में चला गया पिछले कुछ दिनों से विक्रांत अच्छे से सो भी नहीं पा रहा था भले ही वो आंखें बंद करके सो रहा था लेकिन फिर भी उसे ढंग से नींद नहीं आ रही थी उसे अंदर से ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे अब कुछ बड़ा होने वाला है बार बार उसके मन में नैना का भी ख्याल आ रहा था शायद वो सपना देख रहा था कि नैना उसके साथ बिस्तर पर लेटी हुई है